महाभारत शांति पर्व ओम श्री नमः नम राजधर्मानुशासन पर्व प्रथमोध्या युधिष्ठिर के पास नारद आदि महर्षियों का आगमन और युधिष्ठिर का कर्ण के साथ अपना संबंध बताते हुए कर्ण को साप मिलने का वृत्तांत पूछना नारायण नमस्कृत्यान च नरोतम देवीम सरस्वती व्यासम तथो जय जै मुदी रे नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनके नित्य नित्यशा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन उनकी लीला प्रकट करने वाली भक् भग, भग, भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय अर्थात महाभारत का पाठ करना चाहिए वै सम्पावाच कृतोदा से सुहृदेश पाण्डुन अंदना धुरो धृतराष्ट्रस् सर्वास्रत स्त्रिय वे सम्पा जी कहते हैं राजन पांडव विदुर धृतराष्ट्र तथा भरतवंश की संपूर्ण स्त्रियां इन सब ने गंगा जी में अपने समस्त सुहृतों के लिए जलांजलियां प्रदान की तत्र त्रेसुमहात्वसन पाण्डुनंदना शौच निवर्त्यो मसमा बही पुरा तदी महामस्वी पांडव आत्मशुद्धि का संपादन करने के लिए एक मास तक वहीं गंगातट पर नगर से बाहर टिके रहेदर्मपुत्र जधिष्ठिर अभिजप महात्मा सिद्धा ब्रह्मर्षि सप्तमा मृतकों के लिए जलांजलि देकर बैठे हुए धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पास बहुत से श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि सिद्ध महात्मा पधारे दैपायनो नारदेवल महानषि देवस्थान कण्वश तेजा शिष्याम व्यास नारद महर्षि देवल देवस्थान कर्ण तथा उनके श्रेष्ठ शिष्य भी वहाँ आए थे अन्य चेद विद्वान सकृत प्रज्ञाजा गृहस्थास्नातका सतो दाद तम इनके अतिरिक्त अनेक वेदविदता एवं पवित्र बुद्ध वाले ब्राह्मण गृहस्थ एवं स्नातक संत भी वहाँ आकर कुरुक्षेत्र कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर से मिले तेगम्य महात्मा पूजिता आसने विसुस्ते महर्षयः वे महात्मा महर्षि वहाँ पहुँचकर विधिपूर्वक पूजित हो राजा के दिए हुए बौम्मूल्य आसनों पर विराजमान हुए प्रतिगृह्य ततः पूजा तत्काल सदृशी तदा पर्युपास परिवार युधिष्ठि पुण्य भागीरथी तिरे शोक व्याकुल व्याकुलेत समय राज उस समय के अनुरूप पूजा स्वीकार करके वे सैकड़ों हजारों ब्रह्मषि भागीरथी के पावन तट पर शोक से व्याकुल चित्त हुए राजा धिठिर को सब ओर से घेरकर आश्वासन देते हुए यथोचित रूप से उनके पास बैठे रहे नारद स्वाब्रवृत्ल धर्मपुत्रम युधिष्ठिर सभा से मधम कृष्णदेपायदि उत्समें श्रीकृष्ण पायनादिमुनियों के साथ बातचीत करके सबसे पहले नारद ने धर्मपति युधिष्ठि से कहा भवता बाहुवर्जेण प्रसाद माधवस्थ जिते येण युधिष्ठि महाराज आपने अपने बाहुबल भगवान श्री कृष्ण की कृपा तथा धर्म के प्रभाव से इस संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाई है मुक्तस्त लोक भयंकर मोदी पाण्डव पांडुनंदन सौभाग्य की बात है कि आप संपूर्ण जगत को भय में डालने वाले इस संग्राम से छुटकारा पा गए अब क्षत्रिय धर्म के पालन में तत्पर रहकर आप प्रसन्न तो है ना प्राप्य शोक प्रभावर आपके शत्रु तो मारे जा चुके अब आप अपने श्रोहों को तो प्रसन्न रखते हैं ना? इस राजलक्ष्मी को पाकर आपको कोई शोक तो नहीं सता रहा है युधिषिर्वाच विद्ते ये कृष्णाकृष्णबाबलाश्रिया क्रिश्न ब्राह्मणा प्रसादेन भीमुन बल च युधिष्ठिर बोले मुने भगवान श्रीकृष्ण के बाहुबल का आश्रय लेने से ब्राह्मणों की कृपा होने से तथा भीमसेन और अर्जुन के बल से इस सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त हुई नि क्षयम महान तम लोभकारि तम परंतु मेरे हृदय में निरंतर यह महान दुख बना रहता है कि मैंने लोभवश अपने बंधु बांधवों का महान संहार करा डाला सौभद्रम द्रौपदे आच घाते सुता जय अज आकारति में भगवान सुभद्रा कुमार अभमंडो तथा द्रौपदी के पारे प्यारे पुत्रों को मरवाकर मिली हुई यह विजय भी, भी मुझे पराजय से ही जान पड़ती है किमदो वक्षतीधुर्म मधुसूदन द्वारिका वासन कृष्ण एता प्रतिगतम हरि विष्णु की कन्या मेरी बहू सुभद्रा जो इस समय द्वारिका में रहती है जब मधुसूदन श्री कृष्ण यहाँ से लौटकर द्वारिका जाएंगे तब इनसे क्या कहेगी द्रौपदी हतपुत्रेय कृपणा हतमाधवा अस्मत्प्रियजोक्ता भूय पीड़यतीम यह द्रुपद कुमारी कृष्णा अपने पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत नींद हो गई है इस बेचारी के भाई बंधु भी मार डाले गए यह हम लोगों के प्रिय और हित में सदा लगी रहती है मैं जब जब इसकी ओर देखता हूँ तब तब मेरे मन में अधिक से अधिक पीड़ा होने लगती है इधम तो भगवन जत्ताद मंत्र संवरण ही नाश में ही कुंत दुखे नगवन नारद यह दूसरी बात तो मैं आपसे बता रहा हूं और भी दुख देने वाली है मेरी माता कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य छिपाकर मुझे बड़े भारी दुख में डाल दिया है यह सन आगाजित बलोलोके प्रतिरथोरण सिंह खेल गति धीमान गृणा आश्र त्रमे तीक्षण पराक्रम अमरसे नृत्य संरमता शीघ्रश्र चित्र योधी चुते चाद्भुत विक्रम गुत्पन्न सुम भ्रताकसौ किलमें दस हजार हाथियों का बल था संसार में जिनका सामना करने वाला दूसरा कोई भी महारथी नहीं था जो रणभूमि में सिंह के समान खेलते हुए विचरते थे जो बुद्धिमान दयालु दाता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले और धृतराष्ट्र पुत्रों को आश्रय थे अभिमानी तीव्र अमर अवर्षशशील नृत्य रोच में भरे रहने वाले तथा प्रत्येक युद्ध में हम लोगों पर अस्त्रों एवं वाग बाणों का प्रहार करने वाले थे जिनमें विचित्र प्रकार से युद्ध करने की कला थी जो शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाने वाले धनुर्वेद के विद्वान तथा अद्भुत पराक्रम कर दिखाने वाले थे वे कर्ण गुप्त रूप से उत्पन्न हुए कुंती के पुत्र और हम लोगों के बड़े भाई थे यह बात हमारे सुनने में आई है तो यितम कु कथे आमा सूर्यजम पुत्रम सर्वगुण उपेतम अवकीणम जलदान करते समय स्वयं माता कुंती ने यह रहस्य बताया था कि कर्ण भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ मेरा ही सर्वगुण संपन्न पुत्र रहा है जिसे मैंने पहले पानी में बहा दिया था मंजुषायाँ समधाय गंगा स्रोत मज्जयत यम सुतपुत्रम लोकेय राधेय चाभ्यमत सजेष्ठ पुत्र कुंत्या वही भ्रतास्माकृ नारद जी मेरी माता कुंती ने कर्ण को जन्म के पश्चात एक पेटी में रखकर गंगा जी की धारा में बहाया था जिन्हें यह सारा संसार अब तक अधीर सूत एवं राधा का पुत्र समझता था वे कुंती के ज्येष्ठ पुत्र और हम लोगों के सहोदर भाई थे अजानता मैं भ्राता राज्य लुभा तिरा मैंने अनजान में राज्य के लोभ में आकर भाई के हाथ से ही भाई का वध करा दिया इस बात की चिंता मेरे अंगों को उसी प्रकार जला रही है जैसे आग रूई के ढेर को भस्म कर देती है नई तम वेद पार्थोपे भ्रातरम श्वेत वाहन ना नीमो नजमहो सोव्रत कु नंदन श्वेतवाहन अर्जुन भी उन्हें भाई के रूप में नहीं जानते थे मुझको भीम से इनको तथा नकुल सहदे को भी इस बात का पता नहीं था किंतु उत्तम व्रत का पालन करने वाले कर्ण हमें अपने भाई के रूप में जानते थे गताकल कल प्रथा तस् सका सहमति नृतम अस्माक समका वह च पुत्रो मे त्यथ प्रथाया न काम तीन चापी महात्म महात्मना सुनने में आया है कि मेरी माता कुंती हम लोगों में संधि कराने की इच्छा से उनके पास गई थी और उन्हें बताया था कि तुम मेरे पुत्र हो परंतु महावन स्वीकरण ने माता कुंती की वह इच्छा पूरी नहीं की अप पश्चात मातरयोच दि नृतम नहीं सक्षा्य हम तक्तम नृपम दुर्योधनमृणे अन्यम नृसंस च मे हमने यह भी सुना है कि उन्होंने पीछे माता कुंती को यह जवाब दिया कि मैं युद्ध के समय राजा दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता क्योंकि ऐसा करने से मेरी नीचता क्रूरता और कृतज्ञता सिद्ध होगी युद्ध संधि कुर्याम तेतव भीतोरणे त्वेतवाह इमा मत्स्य माताजी यदि तुम्हारे मत के अनुसार मैं इस समय युधिष्ठिर के साथ संधि कर लूँ तो सब लोग यही समझने समझेंगे कि कर्ण युद्ध में अर्जुन से डर गया सोहम निर्जत्य समय विजय स के के संधा से धर्मपुत्र पश्चादित चौभ्रवीन अतः मैं पहले सम्रांगण में श्रीकृष्ण सहित अर्जुन को परास्त करके पीछे धर्मपुत्र युधिष्ठिर के साथ संधि करूँगा ऐसी बात उन्होंने कही तमवाच किर पृथा पुनः पृथु लयस चतुर्नाम भयम दे युद्ध स्वलगुण तब कुंती ने चौड़ी छाती वाले कर्ण से फिर कहा बेटा तुम तो इच्छानुसार अर्जुन से युद्ध करो किंतु तो अन्य चार भाइयों को अभय दे दो सो सौभ्रमण मातरम देवान्पताजलि प्राप्तयाश्रोना हन श्या सुता पंची भविष्य तव ध्रुवा सार्जुना वाहते कर्णेश कर्णावाहते जुटे इतना कहकर माता कुंती थरथर कापने लगी तब बुद्धिमा ने हाथ जोड़कर माता से कहा देवी तुम्हारे चार पुत्र मेरे वश में आ जाएंगे तो भी मैं उनका वध नहीं करूँगा तुम्हारे पांच पुत्र निश्चित रूप से बने रहेंगे यदि कर्ण मारा गया तो अर्जुन सहित तुम्हारे पांच पुत्र होंगे और यदि अर्जुन मारे गए तो वे कर्ण सहित पांच होंगे पुत्र कृद्ण भूयो माता पुत्र सत्य साम मथावी भ्रतृणाम तब पुत्रों का हित चाहने वाली माता ने पुनः अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा बेटा तुम जिन चारों भाइयों का कल्याण करना चाहते हो उनका अवश्य भला करना ऐसा कहकर कर माता कर्ण को छोड़कर घर लौट आई सोर्जुन एनाह तो वीरों भ्राता भ्रता सहोदर न च विभृत मंत्र पृथ्वा जाभू उस वीर सहोदर भाई को भाई अर्जुन ने मार डाला प्रभु इस गुप्त रहस्य को न तो माता कुंती ने प्रकट किया और न कर्ण ने ही अथ शूरौ महेश्वास पार्थेनाजौ निपाति अहम तज्ञाशा सोदर्यजौतव पूर्वज भ्रातर कर्ण पृथ्वाजा वचनाभ तेन मे दूयते तीव्रम हृदय भ्रातृगा चुसृठ तरय युद्ध महाधनुधर सूर्य कर्ण अर्जुन के हाथ से मारे गए प्रभो मुझे तो माता कुंती के ही कहने से बहुत पीछे यह बात मालूम हुई है कि कर्ण हमारे ज्येष्ठ एवं सहोदर भाई थे मैंने भाई की हत्या कराई है इसलिए मेरे हृदय को तीव्र वेदना हो रही है कर्ण अर्जुन सहायो हम जय अभी वास्व सभायाम कृष्यमान्य धातराष्ट्र ईदुरात्म भी सहसोत्पति क्रोध कर्णम दृष्टि प्रशाम कर्ण और अर्जुन की सहायता पाकर तो मैं देवराज इंद्र को भी जीत सकता था कौरव सभा में जब दुरात्मा धित पुत्रों ने मुझे बहुत क्लेश पहुँचाया तब सहसा मेरे हृदय में क्रोध प्रगट हो गया परंतु कर्ण को देखकर वह शांत हो गया यदा गिरोह द्यूत दुर्योधन हितय शिण तदा न्यति में निधि जब दूत सभा में दुर्योधन के हित की इच्छा थे वे बोलने लगते और मैं उनकी कड़वी एवं रूखी बातें सुनता उस समय तो उनके पैरों को देखकर मेरा बड़ा हुआ बढ़ा हुआ रोष शांत हो जाता था कुंत्या औ कर्ण से तीम सादृश्य हेतुम्छन प्रथाया तरण नगछा भी कथंचि भी चिंतन मेरा विश्वास है कि कर्ण के दोनों पैर माता कुंती के चरणों के सदृश थे कुंती और कर्ण के पैरों में इतनी समानता क्यों है इसका कारण ढूंढता हुआ मैं बहुत सोचता विचारता परंतु किसी तरह कोई कारण नहीं समझ पाता था कथम नो तस् संग्राम बे पृथ्वी चक्रमग्रसत कथम नो शप्तो भ्रता तत्वम वक्त में हारसी नारद संग्राम में कर्ण के पहिये को पृथ्वी क्यों निगल गई और मेरे बड़े भाई कर्ण की कैसी यह प्राप्त हुआ इसे आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें स्रोत मेक्षा लोके भवान ही भगवान मैं आपसे यह सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ क्योंकि आप सर्वज्ञ विद्वान हैं और लोक में जो भूत और भविष्य काल की घटनाएं हैं उन सबको जानते हैं इति श्री महाभारत शांति परवड़ी राजधर्मानुशासन पर्व कर्णाभिज्ञानी प्रथमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कर्ण की पहचान विषयक पहला अध्याय पूरा हुआ